कीपजे जब घटी होया सबद हमारा खड तर खरा रहणी हमारी जी लेख लिखना कागद मानी सोपरी हम गाची सबदबिंद रे अवधू शबद थान सब धंध आतम मधे प्रमात्मा दिखे ज्ञान जल मधे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 अत्य अनुभव पूर्ण होता है उसमें सारी इंद्रियां ऐसे ही डूब जाती हैं जैसे सागर में सारी नदियां डूब जाती है। यह तो मैंने प्रतीक की बात कही क्योंकि दो इंद्रियां प्रमुख इंद्रियां हैं बाकी तीन इंद्रियां और हैं तुम्हारे पास उनका भी दान होता है इसलिए परमात्मा का अनुभव न केवल प्रकाश न केवल स्वर है स्वाद भी है गंध भी है स्पर्श भी है तुम्हारी सारी इंद्रिया आपने सारे अनुभव को उसमें डाल देती वह तुम्हारी सारी इंद्रियों का संयुक्त अनुभव है जब इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं अलग अलग हो जाती जैसे कि तुम किसी वर्तुल के केंद्र से रेखाएं खींचो परिधि की तरफ तो जैसे जैसे वो परिधि की तरफ बढ़ेंगी एक दूसरे से अलग होने लगेंगी और अगर तुम परिधि से केंद्र की तरफ रेखाएं केंद्र कि उस केंद्र का नाम आत्मा है जिस पर सारी इंद्रिया एक दूर जाओगे बाहर जाओगे तो इंद्रिया अलग अलग होने लगेंगी कान अलग आंख अलग नाक अलग सब अलग अलग हो जाएंगे इंद्रिया एक तरह की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 अमृत का स्वाद है समाधि का अनुभव उस अनंत की सुवास है समाधि का अनुभव आलिंगन है समाधि का अनुभव प्रकाश के तूफान का बरस आना है और समाधि का अनुभव अनाहत का नाद है सारी इंद्रिया अपना सब कुछ निछावर कर देती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 उसे सूक्ष्मताएं दिखाई पड़ती जरा जरा से भेद दिखाई पड़ते जब संगीतज्ञ सुनता है तो उस स्वर की बारीकियां सुनाई पड़ती इतना ही नहीं जो परम संगीतज्ञ है उसे स्वर का अभाव भी सुनाई पड़ता है उसे शून्यता भी सुनाई पड़ती उसे दो स्वरों के बीच का अंतराल भी सुनाई पड़ता है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 उस के आविर्भाव के कारण ही शब्दों में सौंदर्य आ गया है रस आ गया है छंद आ गया है ओम शब्द ही, सबदही सबदही कूची है। कहते हैं ओम ही सब कुछ वही शब्दों का शब्द है वही स्रोत है।, है जहां से सारे शब्दों का जन्म हुआ है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 कोई जो भर गया भर सकता है उसे जो अभी खाली है शबद हमारा खड़तर खाड़ा लेकिन ख्याल रखना सिद्धों के पास होना आसान मामला नहीं उनके शब्द तलवारों की तरह होते उनके शब्द चोट करते वे चोट ना करें तो तुम्हें जगा भी ना सकेंगे सिद्धों के शब्द मलम पट्टी नहीं करते और तुम मलमपट्टी की तलाश में होते हो इसलिए तुम सिद्धों से चूक जाते हो और दो कौड़ी के लोगों के हाथ के शिकार हो जाते हो पंडित पुरोहित जिन्होंने खुद भी कुछ जाना नहीं लेकिन एक बात वे जानते उन्हें तुम्हारी आकांक्षा का पता है कि तुम क्या खोज रहे हो उन्हें पता है कि तुम सांत्वना खोज रहे हो सत्य नहीं भला तुम लाख कहो कि मैं सत्य खोज रहा हूं तुम खोज रहे हो सांतवना तुम डरे हो भयभीत हो मौत आती है तुम्हारे पैर कप रहे हैं रोज मौत घटती है रोज कोई मरता है रोज अर्थी उठती और हर बार तुम्हें झकझोर जाती तुम डरे हो तुम सोचते हो आगे का कुछ इंतजाम कर लो तुम सांत्वना चाहते हो तुम चाहते हो कोई तुम्हें भरोसा दिला दे कि तुम रहोगे आगे भी रहोगे मिटना न जाओगे शरीर ही छूटेगा आत्मा बचेगी ऐसा कोई तुम्हें समझा दे कोई तुम्हें सिद्धांत पकड़ा दे कोई तुम्हें विश्वास दे दे कोई तुम्हें थोथे सिद्धांतों की आड़ में सुरक्षित कर दे कोई कह दे कि इतनी पूजा कर लो रोज कि इतना पुण्य कर देना कि गंगा स्नान कर आना कि सब ठीक हो जाएगा कोई सस्ता सा सुगम सा उपाय बता दे जागना भी ना पड़े क्योंकि जागना महंगा सौदा है जागने के लिए मरना होता है तुमने जिससे अभी तक जिंदगी जाना है वह जिंदगी छूटेगी अगर जागना चाहोगे वही है मृत्यु का अर्थ तुमने जिससे जिंदगी जाना वह जाएगी तभी वह जिंदगी आएगी जिससे तुम अभी परिचित नहीं हो एक जिंदगी जाए तो दूसरी जिंदगी आए जैसे तुम हो ऐसे मर जाओ तो तुम वैसे पैदा हो जैसे तुम्हें होना चाहिए मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी मरी गोरख दीठा कौन सी मृत्यु से अनुभव होगा एक तुमने जिंदगी बना ली व्यर्थ की जिसका कोई मूल्य नहीं ऊपर ऊपर से कागज की उसी को तुम जिंदगी मानते हो तुम उसी जिंदगी की सुरक्षा मांगते हो और जब तुम सिद्ध के पास जाओगे तो तुम्हारी सारी सुरक्षाएं छीन ली जाएंगी तुम्हारी नावें कागज की हैं डुबा दी जाएंगी और तुम्हारे भवन रेत पर खड़े हैं गिरा दिए जाएंगे और तुम्हारे सारे आकांक्षाओं के अभीपसाओं के जाल ताश के पत्तों के महल सिद्ध की एक चोट और सारे महल भूमि साथ हो जाएंगे इसलिए सिद्धों से लोग बचते डरते पंडितों के पास जाते पंडित तुम्हें शांत बना देता है सिद्ध की जरा उस उत्सुकता नहीं तुम्हें शांत बना देने में क्योंकि सांत्वनाओं के कारण ही तो तुम अब तक उलझे हो भटके हो सांत्वनाओं के जहर ने ही तो तुम्हें मारा है मगर सिद्ध की बात कड़वी मालूम पड़ेगी कबीर ने कहा है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ कि मैं लठ लिए बाजार में खड़ा हूं लिए लुकाठी हाथ जो घर बारे आपना चले हमारे साथ जिसकी तैयारी हो अपना घर राख कर देने की वो आ जाए हमारे पीछे होले और वो लुकाठी ऐसे नहीं लिए वो तुम्हारे सिर पर पड़ेगी वो लुकाठी ऐसी कोई टेक टेक के चलने के लिए नहीं है सिद्ध को अब टेक टेक के चलने का सवाल ही ना रहा उसे कहीं चलना ही नहीं वह तो पहुंच गया वह जो लुकाठी है वो तुम्हारे सिर पे पड़ेगी शब्द हमारा खड़तर खाड़ा गोरख कहते हैं शब्द तो हमारा कड़वा है खडक की धार जैसा है रहनी हमारी साछी और हम किन्हीं आदर्शों के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हम तो वैसे ही जी रहे हैं जैसा परमात्मा ने हमें बनाया है प्रमाणिक समझना यह शब्द मूल्यवान है यह शायरी शायरी नहीं है रजत की आवाज बादलों की गरज तूफान की सदा है कि जिसको सुनकर पहाड़ आते हैं सब्ज माथों पे बर्फ की कलगियां लगाए धुओं के बालों में सुर्ख सोलों के हार गूंथे समंदर आते हैं झाक की झांझने बजाते घटाएं आती हैं बिजलियों पर सवार होकर यह शायरी शायरी नहीं है ये कोई कविताएं नहीं है जो हम यहां पढ़ रहे यह शायरी शायरी नहीं रजज की आवाज बादलों की गरज तूफान की सदा है गोरख जैसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो ये बादलों की गरज रजज की आवाज तूफान की सदा है ये रणभेरी की आवाज कि जिसको सुनकर पहाड़ आते हैं सब ज़मातों पर बर्फ की कलगियां लगाए धुए के बालों में सुर्ख सोनों के हार गूठे समंदर आते हैं झाक की झांझने बजाते घटाएं आती हैं बिजलियों पर सवार होकर यह रणभेरी यह एक अंतर युद्ध के लिए पुकार जो खडक की धार पे चलने को राजी हूं वे ही सिद्धों से दोस्ती कर सकते हैं कम निगाहों को मैं अंदाजे नजर देता हूं बेसहर रात को भी रंगे सहर देता हूं बदगुमा मुझसे खिजा है तो खफा बीराने आमदे फसले बहरा की खबर देता हूं इसका नगमा जुनून के साच पर गाते हैं हम अपने गम की आंस से पत्थर को पिघलाते हैं हम जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार और अगर मरने पर आ जाए तो मर जाते हैं हम दफ्न होकर खाक में भी दफ्न रह सकते नहीं लाल और गुलबन के दीवारों पर छा जाते हैं हम मैं रात की गोद में सितारे नहीं सरारे बखेरता हूं शहर के दिल में जो अपने अस्कों से बो रहा हूं बगावते हैं फकीर बगावते बोते हैं उनके बीज बगावतों के बीज वे क्रांतियां उगाते वे क्रांतियों की फसलें काटते इसलिए जो तैयार हो सिर कटाने को वही सिद्धों के साथ हो सकता है जो मरने को राजी हो जो अपनी सूली को अपने कंधे पर लेके आए शब्द हमारा खड़तर खाड़ा रहनी हमारी साछी शब्द हमारे कठोर तुम्हें तिलमिलाएंगे तुम्हें जलाएंगे तुम्हारे भीतर अंगारों की तरह पड़ जाएंगे शब्द कठोर उन्हें होना ही पड़ेगा कठोर क्योंकि तुम मीठे मीठे शब्दों के जहर में खूब खो गए हो तुम सांत्वनाओं की चादरों पर चादरें ओढ़े बैठे हो उनके ही कारण जिंदगी को समझना मुश्किल होता जा रहा है जॉर्ज गुरजेफ कहता था कि जैसे रेलगाड़ी के दो डब्बों के बीच में बफर लगे होते ताकि अगर टकराहट हो जाए कुछ हो जाए तो डब्बे एक दूसरे से धक्के न खाएं कारों के नीचे स्प्रिंग लगे होते ताकि रास्तों के गड्ढों का कार में बैठे आदमी को पता न चले ऐसी ही हालत आदमी की है सांत्वनाओं के स्प्रिंग लगा रखे उसने अपने चारों तरफ बफर लगा रखी जिंदगी में तकलीफें आती मुसीबतें आती बफर पी जाती जिंदगी में गड्ढे बहुत हैं, मगर स्प्रिंग संभाल लेते और जो जिंदगी से इस तरह संभल संभल के गुजर जाता है वो जगेगा कैसे उसने तो सोने का पूरा आयोजन कर रखा है फकीर उसे हिलाते उसके बफर तोड़ देते उसके स्प्रिंग छीन लेते उसे जिंदगी के गड्ढों का ठीक ठीक दर्शन कराते उसे जिंदगी के दुख का पूरा बोध हो जाए जिंदगी मौत में जा रही है इसकी उसे प्रती हो जाए तो ही सत्य की खोज शुरू होगी अन्यथा सत्य की खोज शुरू नहीं होती सब भ्रम टूटे तो ही तुम सत्य की तलाश में निकलोगे तुम्हारे सब स्वप्न भंग हो तभी तुम आंखें खोलने को राजी होगे जब तक मीठे मीठे सपने चलते और सपनों में तुम देखते हो कि तुम सम्राट और सोने के तुम्हारे महल और परियों जैसी तुम्हारी पत्नियां तब तक तुम कैसे आंखें खोलोगे कोई आंख खोलेगा तुम्हारी तो दुश्मन मालूम होगा गुरु दुश्मन मालूम होता है इसलिए तो जीसस को सूली दी तुमने इसलिए तो मंसूर को मारा इसलिए तो सुकरात को जहर पिलाया ये तुम्हारी तरफ से सत्कार है उनका उनके शब्द कठोर रहे उन्होंने तुम्हारे सिर पर चोट कर दी उनकी लुकाठी भारी पड़ी तुम बर्दाश्त न कर सके हालांकि तुम्हारे हित में ही की गई थी चोट जैसे कि सर्जन तुम्हारे हित में ही चीरफार करता है मगर अगर तुम ना समझो तो ये देख कि सर्जन छुरा ली यहां तर काट कर रहा है उठ के ही खड़े हो जाओ हमला ही बोल दो सर्जन पे कि हम तो आए थे इलाज कराने ये दुष्ट हमारे हाथ पर काटे डाल रहा है शायद इसलिए इसके पहले कि सर्जन सर्जरी करे तुम्हें बेहोश कर देता ताकि तुम पड़े रहो चुपचाप। अन्यथा तुम बीच बीच में उठ उठाओगे कि ये क्या हो रहा ये मेरे साथ क्या किया जा रहा है मगर ये जो सिद्धों के पास घटना घटती है ये तो होश में ही घटने वाली है इसमें तुम्हें बेहोश नहीं किया जा सकता इसमें कोई क्लोरोफार्म का उपाय नहीं क्योंकि ये तो जागने की ही प्रक्रिया है ये सुलाने से हल नहीं हो सकती ये तो जगाने से ही हल होगी और तुम जन्मों से सो रहे हो